साहब के तो हो रहे हैं। कोई एक ऐसा तत्व है जो उनके प्रदर्शनों में मौजूद नहीं होता वो क्या है मुझे लगता है कि वो जो है भारतीय टेम्परामेंट की वो उसकी कमी महसूस होती उस आवेद की उस, उस नहीं खाली खाली वही नहीं जी हमको ये लगा है कि सारा उनका जो दृश्य या वेशभूषा का सारा विधान कलर स्कीम जो है इसके ऊपर भी थोड़े यूरोपीय छाप अधिक होते हैं स्कंदगुप्त के ड्रेस वो माने पेस्टल कलर्स के शेड जो दिए गए अपने यहाँ पुराने जो रंग दिए जाते हैं लाल हरे नीले पीले मूल रंग जो है उनका चिनाव या स्ट्रेट पैनल का सेट जो तैयार किया वो खास करके हम स्कंदगुप्त की चर्चा करेंगे क्योंकि वो कलकत्ते में ही तैयार हुआ और बन, मने ऐ, ऐसी बात नहीं नहीं है कोई कोई दुराग्रह मन में कोई भी चीज़ बन करके दे, इच्छित प्रभाव दूसरा तो तो हाँ। प्रकार हाँ। का पूरा जिसका चीजों से है कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ की जिस तरह की उन्होंने पर आग्रह किया अलग पड़ता है कहीं हमको अलग बात दूर ले जाता है ऐसा लगता है हम उसके साथ जितना चाहिए उतना तादाद में स्थापित नहीं कर पाते भारतीय दर्शक भारतीय अभिनेता भी अंतर नहीं कर पाता ऐसा मेरा अनु अनुमान है दर्शक तो नहीं कर पाता हमको ताजुब हुआ था कि मैंने एक स्टेज के बाद मूलत अलकाजी साहब ने सारी प्रस्तुतिया हिंदी में ही की अंग्रेजी में बहुत कम की नाट्य विद्यालय से जुड़ने के बाद नाट्य विद्यालय में तो बिल्कुल ही नहीं की, तो की। जबकि कर सकते थे ऐसी तो क्या बात थी और और उससे अलग भी उन्होंने बिल्कुल नहीं की तो उनके जैसा व्यक्ति इस हद तक भारतीय हो गए गया उनके पूरे परिवेश में भारतीयता को पकड़ने की बड़ी कोशिश थी खुद रोशन का जितना लगाव वाला सरस्वती से था उनसे जितनी नज़दीक से जुड़ी हुई थी पुराने चित्रकला भारतीय चित्रकला के बारे में अब जो कुछ हल्का हिसाब कर रहे हैं बहुत ही एक गहरे लगाव का पर अब पर्याप्त नहीं होता कुछ ऐसा है होता है जो उन किसी हद तक नाकाफी हो जाता है मैं उदाहरण के तौर पर आपको कह सकता हूँ शमु मित्रा का दिपस और अलका जी का एडिवर्स दोनों एक दो तरह के बिल्कुल श्रेष्ठता के उदाहरण हैं पर आप भारतीय जो दर्शक है जितना आइडेंटिफाई चमुत्रा का एडिवर्स से करेगा वो अलका जी का एडिवर्स से नहीं कर सकता हालांकि जो चुस्ती थी वो अलका जी की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है जो एक तरह की सूक्ष्म एक जिसे आधार कह सकती हैं चाहे तो। वो बहुत है अलकाजी पर वो लगाव नहीं पैदा मैंने एक और प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी का देखा था और वो तीनों प्रोडक्शन एडिपस के बिल्कुल तीन तरह के करार अनुभूत दर्शक के मन में वो अलका जी के प्रोडक्शन में नहीं आती हाँ। है चाहे जितना आप प्रभावित करे चाहे जितना आप उसकी सुदृश्यता से उसकी एस्थेटिक ब्यूटी से क्वालिटी से प्रभावित हो उसका उसके प्रशंसक हो जाए और उनके लगाव नहीं पता कर तो ये मुझे लगता है कि उनके काम की एक सीमा है ये तो एक एक पक्ष है उनके दूसरे ये ए, मुश्किल है इसको कहने से ये सबस्टेंशिएट करना मेरे मन में ये मुझे लगा कि शायद इसका एहसास कहीं उनके मन में होगा एक तरह की इन का भाव उनके व्यवहार में हमेशा बना रहता है यानी कि वो किसी को पर यकीन नहीं कर, विश्वास नहीं करते किसी को सहयोग ये काकी किसी के व्यक्ति है अकेले ही सब कुछ करते हैं कर सकते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं कोई भी नहीं अकेले सब कुछ कर दे सकते हैं कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं जानते वो जो नहीं कर सकते जो लगन के साथ कर नहीं दे जितना अद्भुत निष्ठा और लगन और परिश्रम से वो काम कर सकते हैं वो एक अपने आप में मिसाल है पर सहयोग नहीं पैदा करते मैं उनका 18 वर्ष तक सही होने लगा मेरे साथ किसी विरोध का कोई कारण नहीं था पर कोई तो कोई सोच लगा कर मैं सबसे वरिष्ठ ही अध्यापक और उनके के काम को सप्लीमेंट कर सकता था कई प्रकार से अगर मेरे साथ सही होगा था तो शायद कुछ चीज़ें जो कमी थी वो पूरी हो सकती थी मेरा शायद से, से भी संपर्क और दूसरे तरह के चीज़ों से भी बहाल कर और किसी से भी नहीं बल्कि हम लोगों को ये महसूस हो जा रहा ये बात में एक बहुत संकोच के साथी पर यह कहना जरूर चाहता हूँ कि वो ए, किसी भी शिक्षक को उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं की आपको ए, ए, ए, ए, इसका ए, एक बहुत ही छोटी स्तर का पक्ष यह है कि उनके अठारह वर्ष के संबंध में स्कूल से सबसे पहले वर्ष उन्होंने किसी शिक्षक को कोई प्रमोशन नहीं दिया जो शिक्षक छूटते गए उनको फिर उसी जगह कोई दोबारा फीस को रखा बहुत और भी घटिया आदमी को रखा और यानी हम लोगों असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से शुरू किया असिस्टेंट प्रोफेसर ही 20 साल तक बने रहे से पहले किसी क्लर्क को कोई उन्होंने प्रमोशन नहीं मिल रहा एक अजीब किस्म से उन्होंने लोगों को सैलरी तो बढ़ती रही होगी सैलरी भी नहीं कैसे बढ़ती अच्छा भी, भी, एक पर कर, कर खत्म हो गई को, कोईट अच्छा, नहीं की पोस्ट का प्रमोशन नहीं हुआ तो और जबकि अलकाजी उनका ऐसा दबदबा था सरकार में भी वो जो चाहते दस बीस पोस्ट चाहते कुछ किसी को नहीं अच्छा अगर उनको लगा कि कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा जिसका नाम हो सकता है उसको उन्होंने दबाने के लिए कोशिश की और वो संदूप की बात जब आपने कही तो उस में अंदर उसका करना कि शांता के प्रदर्शन उन्होंने एक असर पैदा किया जिसमें वन बहुत सफल हो गया उसके बाद से उन्होंने शांता को कोई काम ठीक से नहीं करने दिया यानी इसको तो ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता पर हम सब ये महसूस करते हैं कि उन्होंने नहीं करने शांता खुद भी करते हैं मेरे मेहनत नहीं करनी है बहुत सब ये सब एक बार बताए नीजिए ये चीजें बहुत काम करती हैं और इसके भुक्तभोगी तो हम भी रहे हुए हैं पे कॉलेज में इतने वर्षों काम किया और बहुत बार ये साफ लगा कि ये अन्याय जो है सो हमारे साथ हुआ ठीक है पर तो ये क्रुशल है और अगर खराब उसका फेल हो गया उसमें बहुत बड़ा कारण सहयोग सामने नहीं, सब कुछ उपलब्ध था पर कुछ उपलब्ध नहीं होता था टेक्निकली सब कुछ मौजूद है पर कुछ नहीं मिलता वहां जाकर पहली था की जरूरत शांता बहुत डिटर्मिन थी कि वो करें शांता के बारे में बहुत सारे रिजर्वेशन पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो अकेली एक निर, निर्देशक थी जो इमर्ज हुई पर उनको उन्होंने वहां रहते हुए घर ने नहीं दिया एक प्रदर्शन का कामयाब होने के बाद उसको उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करने दिया कि जो और उतने आज करता है तो ये एक उनमें एक बड़ा एक सीमा थी अच्छा जिसका परिणाम है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विकास नहीं हुआ काजी साहब ने उसका पूरा भरपूर उपयोग किया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्देशक बन गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पूरा उपयोग करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को सेटर्ड हालत में छोड़कर गए क्योंकि कि न तो किसी अध्यापक को बढ़ने दिया ना संस्था को बढ़ने दिया संस्था उनका एजेंट बन गई जैसे उन्होंने सवाल किया बिल्कुल अगर आप आज देखें तो असल जर जो शारीरिक समस्या की यहाँ पर है हमारे यहाँ नाटक के प्रशिक्षण का कोई ट्रेडिशन ट्र, नहीं है ड्रामा स्कूल वज एक्सपेरिमेंट ऐसा प्रयोग था जिसको नर्चर करने की इसको इसके लिए जमीन तैयार करने की जरूरत थी मैं समझता हूँ कि अगर वो चाहते तो एक अच्छे प्रशिक्षकों की टीम तैयार कर सकते थे और ज़्यादा काम करवा सकते थे उनकी को, कोई दिलचस्पी ही नहीं थी बीस उ, जबकि उनको सब कुछ उपलब्ध था जो चाहते कर कर सकते थे ऐसी सुविधा फिर किसी निर्देशक को ना तो मिली है ना मिल सकती है जो उनको उपलब्ध थी। पर उन्होंने कुछ नहीं होने दिया कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं बन सके, कोई प्रशिक्षण के लिए कोई प्रबंधी नहीं था प्रदर्शन उनका अगर कर रहे हैं तो शायद छात्र उनके क्लास में चले ने, ने, ने, ने, ने नहीं आते थे इसका कुछ उपाय नहीं था प्रदर्शन वही करते थे और वही निर्देशक जो अच्छा जिसको समझते थे उसी छात्र की इनको अंत में उसकी प्रतिष्ठा होने वाली चीजों को बेहतर ग्रेड मिलने वाला तो सारी चीज़ प्रोडक्शन से ओरिएटेड थी शिक्षण अच्छा अलक, अलक, अलक, अलक एक और इसका पक्ष रंगमंच सामूहिक कला है अगर तो आपकी टीम को भी तो अपने साथ ग्रो करने के लिए आपको मदद करनी चाहिए खासतौर से जरूरी थी क्योंकि यहाँ कोई जानने लोग नहीं थे आप देखिए जो लोग थे अगर उनसे मदद करते तो उनमें हर एक को फर्स्ट क्लास प्रथम ट्रेनिंग का अध्यापक और रंग में बना सकते मदद करते उसका किसी को कहीं जाने की कोई सुविधा नहीं मिली किसी प्रशिक्षण के लिए कोई एनकरेज नहीं किया किसी को कुछ सीखने नहीं दिया सीखने को अवसर नहीं दिया बने दिया अगर कुछ लोग उसके बावजूद अगर कुछ कर सके तो वो बिल्कुल उनके बावजूद कर सकें क्योंकि ये एक उसकी सुविधा भी थी कोई कमिटमेंट नहीं आप नौकरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पर एक टीम को बनाने का, का वो नहीं। जो डिस मैं समझता सबसे ज़्यादा घातक बात है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर, जो बनाना चाहिए थी अगर उनको लगता था कि ये सब लोग बेकार हैं ये मैं समझ सकता हूँ कि एक हेड है उसको ये लगे कि जो टीम उनको मिली वो बिल्कुल बेकार है तो उसको बदलने की भी तो उपाय सकते हैं उन्होंने किस तरह की चीज़ें की ओम शिवपुरी ने अप्लाई किया स्पीच टीचर की जगह के लिए उसको बुलाया नहीं इंटरव्यू के लिए के फिल्म चला गया बहुत बेटर है इस बात को फिल्म में जाने का कारण ये निराशा है कि उसको इस राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में जगह जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। या इस तरह के और उन्होंने जितनी भी बात की नियुक्तियां की वो ऐसी की जो और और व्यस्त मैं नाम लेकर उसको नहीं करना चाहता पर तो उन्होंने जो टीम को डिवेल अच्छा अलकाजी के बाद क्या जो दो तीन डायरेक्टर लोग तो आ गए क्या उन लोगों ने इस दिशा में कोई सही कदम उठाया उठा सके एक तो व्यक्तित्व तो, तो नहीं था वो, वो तो, तो सही बार बार बार बार है, वो जैसा। बात है कोशिश की गई इस बात की पर कठिनाइया बहुत है मानता हूँ अलकाजी की कठिनाइयां भी कम नहीं थी टीम को बदलने के लिए कौन लोग आसानी से अवेलेबल नहीं है आज सबसे बड़ी कठिनाई होती आपने यहाँ पर आप एक्टिंग के प्रोफेसर दो जॉब क्रिएट कर दीजिए एडवर्टाइज कीजिए तो कौन लोग आते हैं ऐसे नाम आते हैं जिनको रखने से कोई फायदा नहीं है तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि वो जो टीम थी उसी को एजुकेट करना चाहिए था अपने स्टूडेंट्स में से पिकअप करके उनको एजुकेट करना चाहिए था इस काम के लिए ड्रामा स्कूल को बिल्ड करने के लिए वैसे तो बाद में कई उनके विद्यार्थियों में से ही अधिकतर लोग आए नाट्य विद्यालय में कारण का अपना था कारन्त हुँ। हुँ। हुँ। तो तो तो तो चाहे चाहे चाहे चाहे मोहन हो हो हो राम गोपाल बजाज जैन सब स्टूडेंट के रहे तो हैं वो लोग लोग अच्छे <laughs> यही पर मैं दूसरी बात तो कह रहा था कि जो काम जरूरी था प्रारंभिक दिनों में वो नहीं हुआ मैंने से तो से कहा कि एक तरह का इनसिक्योरिटी का भाव था उनको लगता था कोई और बराबर आने से उनको चैलेंज पैदा हो जाएगा क्या होगा नहीं लगता है कैसा है ये कारण ही रहा हो सकता है अनऐसेलेबल स्थिति थी, थी, थी उनकी और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता था जो उनको बराबर उनको अपदस्त कर सकता हो ऐसा कोई सवाल भी नहीं था जितनी टीम के लोग थे उनके मन में सबके मैंने बहुत आदर उनके टैलेंट के लिए भी उनकी क्षमता के लिए पर उनके मन में कोई आदर किसी के लिए नहीं था ये बात अच्छा नेहमी जी और किन निर्देशकों के आप चर्चा करना चाहेंगे कुछ उनके काम को थोड़ा या आप अपनी बात नहीं बात तो निर्देशकों के बात छोड़ रहे आप अपनी बात कुछ और खास रिकॉर्ड करना चाहेंगे नेशनल स्कूल तक हम लोग पहुंचे हैं इसके आगे की कुछ और बात और नहीं तो कुछ निर्देशकों के बारे में आपका क्या इवेल्यूएशन रहा वो? आपके पत्रिका के बारे में चर्चा नहीं है के बारे में वो तो थोड़ी सी चर्चा जरूरी है नट की तरफ चला है लिखने का मेरा रुझान था वो अकेडेमी में आकर नाटक के बारे में लिखने कुछ तो बड़ा और कैसे धीरे धीरे मैंने ये मतलब पाया कि मैं नाटक का समीक्षक हो गया हूँ ये मैंने मेरे मन में कोई कल्पना इस तरह की नहीं थी सभी अच्छा। की या कि साहित्य के आलोचक की तो थोड़ी बहुत कल्पना थी पर नाटक का जैसे तो मैंने से से कहा कि की एक तरह की घोषणा क्या आप नाट्य समीक्षा में नाट्य विद्यालय में आने के बाद आए नहीं पहले पहले से थोड़ा चौवन में में ड्रामा स्कूल में आया इतना? उसके बाद से ही तो सारा बहुत ज़्यादा लेखन तो बहुत सारा औ तो हुआ थोड़ा तो तो पहले करता था लिटरली ज़्यादा था वो नाटक वाला बहुत कम कम काम था पर तो जो हुआ इसलिए तो पढ़ना पड़ा नाटक पढ़ाने के लिए एक इसमें इस एक आपको लड़का से भी जुड़ा है और मेरे भागे काम से भी जुड़ा है मैं बता देता पहले जो लड़का जी के पहले तो एक वर्ष तक में निर्देशक के रूप अच्छा। में था और इन सतुआई चले गए थे उनका बिना पाना इतना ज़्यादा होगा कि उनको फिर भेजने के लिए मजबूर होना पाँगा तो मैं ही चला गया था जी क्या साठ से लगा कर बासठ तक एक डेढ़ साल तक अच्छा। पूरी तरह से मैं ही उसका अच्छा संचालक था कोई संचा तो निर्देशक नहीं उस वक्त हम लोगों की को कोशिश की थी बीच में उत्पल नियुक्ति हो गई थी फिर वो कई कारणों से ला दी कारणों से उनका फिर नियुक्ति बड़ी कोशिश की गई थी फिर उसके हाँ। हाँ। बाद हाँ। और कोई नहीं मिला तो फिर आए थे मैं ये कह रहा था पहले जो ढांचा था स्टाफ का उसमें यह था कि एक शिक्षक था नाट्य साहित्य ना के लिए वो काम करता था शंता को हमने रखा था वो थी एक्टिंग प्रोडक्शन की टीचर थी एक और एक्टिंग प्रोडक्शन की टीचर से शीला जी एक्टिंग की टीचर थी शंता जी जब तो उन्होंने पश्चिमी नाट्य साहित्य स्वयं पढ़ाना शुरू किया मुझको आधुनिक भारतीय नाट्य साहित्य पढ़ाने के लिए और शांता को प्रोडक्शन से हटाकर संस्कृत साहित्य तीन साहित्य के अध्यापक होंगे वो, वो ये तरीका था कि जो उसका जो की पॉइंट था ड्रामा ड्रामा स्कूल के काम का उससे लोगों को अलग कर देने का तो शांता को प्रोडक्शन के बजाय लिटरेचर का बना दिया और मुझसे सारा लिटरेचर मेरे मेरी कल्पना ये थी कि लिटरेचर एक चीज है तो आधुनिक नाट्य साहित्य एकमात्र सब्जेक्ट रह गया स्कूल में स्थिति हम लोगों की बड़ी उनके आने के बाद से थोड़ी तो सी मेरी विशेष रूप से मुझसे टेक ओवर किया था उन्होंने एक तरह से तो वो भी एक टेंशन तनाव था अपना तो मुझे अपने औचित्य को भी तो सिद्ध करना बहुत जरूरी होगा मेरे लिए या तो मैं ड्रामा स्कूल छोड़ दूँ दूसरी जगह चला जाऊँ अगर वहाँ रहना है तो मैं एक इतना दूसरे के कृपादों को निर्णय रहने में मुमकिन नहीं था तो मैंने स्वतंत्र एक अपना अपनी अस्मिता बनाने का भी सवाल उड़ा निक साहित्य के लिए दूसरा चित्र था था ही मेरा काम पर नाटक के क्षेत्र में भी बनाना जरूरी था प्रोफेशनली आई मस्ट बी मेरी अपनी अपनी अलग जगह होनी चाहिए ये में ये नहीं हो सकता कि के मैं केवल शिक्षक दूसरे तीसरे चौथे दर्जे का एक शिक्षक तो उसने मुझको नाटक नाटक के बारे में लिखने के लिए एक रास्ता हो सकता है मैं नाटक लिखने लग जाता उससे मुझको ड्रामा इस्कूल में कोई बहुत सहायता मिलती ऐसा नहीं है नाटक लिखने से नहीं मिलती नाटककार के रूप में नाटक के इसमें काम करता था नाटक का शिक्षक था उसके बारे में मेरी जानकारी या समझ ही दे सकता नाटक के समीक्षा का काम चला मैंने कहा कि इस विषय को मैं हाँ। हासिल ये <laughs> ये एक ये प्रक्रिया होगी जिसने मुझको इस तरह से इतनी पूरी तरह से नाटक नाटा के काम की ओर का प्रकाशन पैंसठ में हुआ पहला असल में मेरे मित्र हैं हथरस में मिल था रामबाबू लाल बिजली कॉटन मिल्स के मेरे बचपन के मित्र उनका मिश्र कला केंद्र नाम के संस्था के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इसको नाटक मैगजीन निकालनी चाहिए मिश्र कला केंद्र की तरफ से मुझे बुलाकर निकाल के तुम इसको निकालते निकाल निकाल तो सकते हैं पर ये अच्छा इसके पहले सुरेश अवस्थी और हम इस बात की योजना भी बना चुके थे आत्मा राम एनसान से बात हुई थी कि वो लोग निकालेंगे फिर लास्ट मिनट पर उन्होंने निकाला नहीं तो वो बात पड़ी थी मैंने कहा नाटक की एक मैगनी जरूर निकालनी चाहिए तो वो तैयार हो गए तो हमने कहा हम इस शर्त पर निकाल सकते हैं कि इसमें कोई संस्था का इन्फ्लुएंस नहीं हो संस्था का नाम कुछ कला के केंद्र की पत्र है शुरू के अंको ऊपर अच्छा, आपने देखा अच्छा। तो पर संस्था कंट्रोल नहीं होगा तो निकालेंगे तो नहीं हमको पूरी स्वतंत्र काम करना चाहता विश्वास था उन्होंने पर दी वो शुरू हो चार पांच के उसमें निकले फिर उनकी निजी थी, सारी थी। उसमें उन्होंने सही तो थे अनामिका ए, कला संगम शायदिका अनामिका कला संगमिका नहीं अनामिका के साथ नहीं अनामिका कला संगम ये सब आर्थिक सहयोग सहायता वाला काम संगम नहीं किया। हमारे ख्याल से तो तो तो ये ये आप सोचिए कि की, की बात ना। नहीं नहीं गया नहीं। गया एट में तो संग... एट में में में तो ना लोग गए गए थे थे बन गया था साहब हमारे ख्याल से बात हुई थी पाँच सौ सब्सक्राइबर्स प्रबंधाउन हुआ तो फिर हमको ये लगा उसके बाद के चलते रहने में जो के साथ जो तजुर्बा हुआ उसका बड़ा अच्छा कि आप याद तो हाँ, भी आ गया कि वो थोड़ा अप्रिय हुआ ये निकलने में तो देर होती है क्योंकि हम अकेले ही सब करते हैं ट्रेन को निकालने का काम तो देर होती है इसको क्वेश्चन शायद किसी ने किया था आपके सदस्यों में से किसी ने देर से निकलता है पैसे दिए जाते है। तो हम का तो हैं तो हमने कहा कि देखते तो सरकारी सरकारी पत्रकार जहाँ बहुत सारे स्टाफ होता को भी निकलते हैं हम अकेले ही निकालते हैं और एक ये भी कि संस्था पैसे दे रही है तो उसको इस जानने का हक हाँ है पर निकलता पैसे की वजह से नहीं है निकलता तो इसलिए हम इसको निकलते हैं ये हमारी धारणा है बारे में तो जब अनामिका से संबंधित टूटा तो हमने कि देखिए ये इसलिए नहीं निकलता था कि आप पैसे सुविधा मिलती हम लोग एक ही तरह के काम में लगे हैं आपका सहयोग हमको मिलता है तो तो निकलता निकलता निकलने में आसानी होती। पर ये है बिल्कुल दूसरी एक, एक, तो एक हम हम परेंगे की वो अनामिका खा संगम रहा हुआ है। उससे कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता है वो हुआ अच्छा ये मगर उस अर्ली स्टेज पर सहयोग के बाद पाँच, पाँच, पाँच, चार अंक के बाद आई थी अच्छा कहा जमाना कितना कैसे बीत जाता है अभी लगता है कि इतनी पुरानी बात नहीं है मगर हो ही गई है अच्छा तो वो तो उसके ऊपर लिखित भी आता था अनामिका कला संग ये ऐसे तरह से से से नहीं सकता सकता सकता हाँ। उसी ही निकल निकल है है जैसे सकता था। अभी कितने कितने सदस्य कुछ हैं हैं हैं हैं उसके है? कोई कोई अच्छा अच्छा और कभी-कभी कहीं विज्ञापन में फिर बाद में श्यामानंद जी ने थोड़ी सी और सहायता की मनोर विकास ट्रस्ट है हाँ, कुछ कुछ अच्छा कुछ और तो तो हाँ, लोगों ने विज्ञापन बाकी हाँ, तो, तो हमने उसके लिए ये कभी प्रयास नहीं किया कि एक तो निकलने वाली पत्रिका के लिए बहुत सारे साधन की कई हो सकती तो है हम हमारे पास नहीं है अभी भी तो एक कम के निकालने में करीब कितने छह आठ हजार रूपए खर्च तो आ जाते हैं दस आ जाते हैं तो ये आपके सब्सक्रिप्शन से तो प्रश्न ही नहीं उठता है आने का तो ये क्या होता है कि कभी-कभी विज्ञापन चिट्ठी लिखने से जो जिन लोगो ऐसी मिल जाते हैं विज्ञापन अपने पास से भी लगा रहे हैं उसमें भगवान ये भी बताइए कभी मैं देखिए किसी ने किसी की पैटर्न चाहिए इन सब तरह पत्रिकाएं से तो सेल्फ सफिशिएंट तो प्रश्न ही नहीं उठता है उसमें बीस परसेंट भी, तो भी और उसके लिए इसी को निकालना इतना मुश्किल पर एक तरह की स्तर को गिरने नहीं तो देने तो की तो कोशिश नहीं की ये ना हो उसका रूप रंग इतना खराब हो जाएगा लगे की किसी तरह से निकल रहा है सामग्री ही ऐसी हो के बिल्कुल तो तो तो पैसा हाँ। अच्छा। बहुत कम हो पाया है एक आध बार ही चार निकल है। अच्छा।, तो है। अच्छा उसमें बहुत बड़ा कारण आर्थिक तो असर यही है मेरे अपने समय का क्योंकि जब समुझी को करना है मैं दूसरे किसी भी और काम में तो फिर वो नहीं निकलता। अच्छा तो निकलता। और अन्य जो रंग पत्रिकाएं एकाध जो निकल रही है ज्यादा तो कुछ नहीं निकल रही है हम लोग हिंदी की ही बात करें एक तो छाया नट समझ लीजिए निकल रहा है तो वो केवल तो नाटक की पत्रिका केवल नहीं संस्ता है संस्था निकाल संस्था मैंने अकेडमी निकाल रही है हाँ और एक वही से रंग भारती शरद नागर निकाल लेते हैं तो बंद हो गए नहीं हमारे ख्याल से पूरी तरह से नहीं बंद हुई है शायद हाल में इधर नहीं निकला होगा मगर वैसे बंद नहीं, नहीं किया बंद है।, है उसको बंद कर दिया है करके कर अच्छा कुछ दिन पहले मुझको किसी ने कहा कि नहीं, आप नहीं निकली, बंद मीजिए आपको तो जानकारी हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत से और कौन कौन सी पत्रिकाएं बिरंग पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में निकल रही है कला वार्ता निकल रही है हाँ, एक नौटंकी निकलती, निकलती है कोई निकलती है अच्छा और एक थिएटर मंच बोल करके छोटा सा अखबार जैसा, जैसा, जैसा बराबर तो आता है लिटिल में तो इस तरह का ही अच्छा और कोई मजे की बात है बंगला में भी कोई एक केवल थिएटर हाँ। और एक एक ही वो वो अभी थिएटर थिएटर प्रसंग प्रसंग नाम से कोई निकालते हाँ, प्रसंग, प्रसंग, हाँ। निकालते हैं हैं शूद्रक वाले मगर वो नहीं वैसे तो खैर ग्रुप थिएटर निकालते हैं एक एपिक थिएटर उत्पल हाँ, दत्त का हाँ। निकलता एक है।, एक एपिक एपिक है और एक ग्रुप थिएटर के नाम से वो उनके माने बराबर हर साल का तो एक बड़ा वार्षिकी जो है वो आता ही है एक्चुअली हम उनसे संपर्क नहीं स्थापित कर पाए अब हम मेरे, जाकर मेरे, के हम का, तो अच्छा अन्य और कौन से पत्रिकाय मराठी में कौनसी पत्रिकाएँ नाम से वो एक मात्र व्यवसायिक क्यूँकी एक भरत शास्त्र जो था वो तो बंद हो गया अच्छा एक और, ये, ये नहीं करता है। अच्छा, एक और उनके क्या, क्या नाम है? उसका मानस महाराष्ट्र क्या बोल करके एक उसमें बराबर एक तो उसके हमने देखे है, तो है, कि है कि कोई पत्रिका अपना विशेष मंच निकाल दे नहीं वो अलग बात। नहीं ये तो केवल हैं। हाँ तो एकेडमी एकेडमी संगीत है उस है में का जर्नल, जर्नल है। हा, के हा, लिए हा, हा, हा। सुना मैंने कि इसमें कोई की जो हुँ, हुँ, अच्छा, है। तो क्यूँकी नाट्य शोध संस्थान में इन पत्रिकाओं को तो कम से कम अब तो मंगा करके रखना शुरू किया जाए थोड़ी सी जो शायद मिला करके से से सारी भाषाओं में मिलाकर के बीस एक पत्रिकाएं होंगे पंजाबी में कोई निकलती है क्या पंजाबी में कोई नहीं निकलती है कि अच्छा कोई कोई भी भी माने नहीं वो बंद बंद हो हो गई। दिन तक अच्छा देखा आपने उसके लिए हमारे पास वो फॉर्म तो उन्होंने भेजा है हमने भर करके अभी तक भेजा नहीं है असल में बात हमको लगती है कि केवल पैसे की भी बात नहीं है पैसे की बात तो है ही इसके साथ में कि लोगों तक पहुंचे लोग उसका उपयोग करें पढ़ें ये प्रश्न बहुत बड़े हम आपको बताएं कि भारतीय भाषा परिषद के पत्रकार संदर्भ भारती जो हम लोग निकाल रहे थे निकाला साल में चार इशू निकाल रहे थे क्वार्टर पहले द्वै थे फिर त्रै किया और फिर उसको बंद किया बंद इसलिए नहीं किया कि परिषद के पास पैसे नहीं है सवाल ये हुआ की साल में चालीस हजार रुपए हम खर्च कर रहे हैं और सौ व्यक्ति हमारे सदस्य नहीं हैं हम उसकी सेल्स नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए हैं तो हम किन के लिए छाप रहे हैं हम हमने चालीस हजार तो खर्च कर दो मगर लोगों तक पहुंचना तो चाहिए तो संतोष होना चाहिए कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं लोगों की रुचि है इस तरह ए, की चीजें ऐसा कोई काम नाटक के ऊपर नहीं हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पर नटरंग की सहायता नहीं ली गई है सारे विश्वविद्यालय की सहायता क्योंकि और कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं।, नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो जो कुछ पढ़ा जाता है विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में जो शोध कार्य हो रहा है और जैसा कि आप जानती होंगी हर विश्वविद्यालय में नाटक और रंगमंच के ऊपर दो चार चार विषय हैं तो वो और दो तीन सौ शोध पिछले वर्षों में लिखे सब में बड़ा तरीके से इस्तेमाल है यानी कम कम से कम छात्र पढ़ते हैं उसको पर कुल मिलाकर जो जितना उसका प्रचार होना चाहिए था, तो है नहीं पढ़ने वालों की संख्या कम है हिंदी में बहुत कम है पुस्तकें भी अपेक्षा छह प्रांतों की भाषा है पुस्तक पढ़ी कितनी जाती है अपेक्षा बहुत कम ही उसको चलाते रहने के लिए कई बार मिले वो करता है क्या जीवित है की हिंदी भाषा इतना पढ़ाने वासी क्षेत्र है इसकी कुछ प्रतिशत कॉलेज या कुछ प्रतिशत नाट्य संस्थाएं अगर इसकी सदस्य बने तो ये आत्मनिर्भर बन सकती है व्यक्ति बहुत बड़ी डिमांड नहीं है निशुल्क इसका संपादन किया जा सकता है पर तो उसका थोड़ी सहायता के लिए एक व्यक्ति रखा जा सके तो उसकी चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित किया जा सके कुछ जो उसके लिखने वाले हैं कंप्यूटर से को कुछ पक्ष में किया सके इतनी व्यवस्था हो जाए अगर कुछ संस्थाएँ भी कॉलेज भी जहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका। सारी हिंदी भाषी क्षेत्र के मगर नहीं हालांकि नहीं। नहीं। एक, एक मैं सोचता हूँ नाट्य पत्रिकाओं की सब जगह ही ऐसी ही है क्योंकि ऐसा होता है की जो नाटक में काम करने वाले लोग करने वाले लोग वो पढ़ने वाले और जो पढ़ने वाले है उनके लिए थोड़े ठीक है पढ़ा पढ़ा थोड़े लोग जो हैं उनकी रुचि रहती है पढ़ हम कई बार अब सोचते हैं कि इसको तक पहुंचा <laughs> uh, कहाँ पहुंच गए सैतालीस छप्पन पैंतालीसवा छप्परा देखे अच्छा आप कुछ और निर्देशकों के बारे में कुछ और बताए